107.8 वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुश रहो खुशिया बाटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज़ वन नॉट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके बारे में कुछ ख़ास एक्सपीरियंस जब हम लोग उनसे सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है और आप सभी को भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा तो आज के इस एक मुलाकात कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं उन्होंने अकेले मेहनत करके पूरा एक बालाजी जो एम्पायर है उन्होंने खड़ा किया और इसमें ख़ास बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है पूरे एजुकेशन सोसाइटीज़ को उन्होंने खड़ा किया है अलग अलग कॉलेजेस जैसे सभी टाइप के जो है पढ़ाई यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप चाहे बिजनेस हो चाहे मैनेजमेंट हो किसी भी तरह का जो क्षेत्र है उसमें बच्चों के लिए पूरी तरह से वेलकम किया है और बच्चों को यहाँ से जो है एक नया जो है उड़ान मिलता है तो ऐसे विशेष डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी से हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत था दिल से स्वागत है नमस्कार सर नमस्कार अभी आप लोगों को मिलके बहुत खुशी हुआ मुझे छोटा सा मेरा एक बैकग्राउंड है कि मैं एक फौजी हूँ मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ अठारह साल अभी देखिए अभी मेरा उमर सेवेंटी हो गया है हाँ, हाँ. आ, अप टू एटीन ईयर्स है वज उसके बाद फौज में गया देश सेवा किया दो तीन लड़ाई देखा अच्छा अच्छा तो मगर इस टाइम पर पढ़ाई में होते हुए टाइम जो है ना इंसान के पास पैसा आता है जाता है आज पैसा घुमा सकता है दोबारा कमा सकता है मगर ये जो ज्ञान है वो ख़त्म होता ही नहीं पढ़ते रहो पढ़ते रहो उतना पढ़ते रहे तो मैं ही पढ़ते रहा पढ़ते रहा फौज में आ जाने मेरा टेंथ स्टैंडर्ड था और फौज छोड़ करके जब बाहर आ रहा था मैं ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट था अच्छा तो मुझे सिम्बोसिस में जॉब ऑफर मिला मैं आया आते ही मैंने यही सोचा है कि ये ये फौजी बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए तो मैंने एक प्रपोजल दिया सिम्बोसिस को तो सिम्बेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऐसा एक इंस्टीट्यूट को मैंने खड़ा किया आज कड़की में चार एकड़ में शानदार वो कड़ा है जी जी जी उम्र तो होते गए मैं सोचा भी पूरा टाइम जो है स्टूडेंट के साथ ही गुजरूँ और मगर ये सवाल था मेरे सामने कि पुणे में आप कहीं भी गिरना तो यू टू फॉल इन फ्रंट ऑफ यर स्कूल और कॉलेज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इतना कॉलेज है <laughs> तो हम ऐसा बच्चों को तैयारी करेंगे कि जो इधर अंदर आए बार अपना अपॉइमेंट ऑर्डर लेकर के जाए अच्छा अच्छा कंपनी में नौकरी लेकर के जाए अमर, कॉमर्स कॉलेज में आ रहे तो गोल्ड मेडलिस्ट हो <laughs> तो मैंने ऊंचा टारगेट रखा और आप देख रहे हैं मैं हॉस्टल में रहता हूं ट्वेंटी फोर आवर्स इसी के ऊपर ध्यान दिया हमारा लॉर्ड बालाजी है जिसके ऊपर हम सब चलाते हैं तो उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया अच्छे अच्छे लोग छोड़ते गया हमारे साथ जुड़ते गया और हमारा आज तक मैं 25,000 फाइव पूरा वर्ल्ड में लगा हुआ है सभी लोग याद करते हैं अभी बालाजी बोलने से सबका दिमाग में सबसे सब पहले ये आता है कि इधर नौकरी मिलेगा <laughs> आपने कहीं सुना नहीं होगा कि मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों को भविष्य के लिए hmm. जो भी इसको सुने ये हर आदमी ऐसा आना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है सही बात है। अभी आप देखेंगे हमारा महाराष्ट्र में पूरा कॉमर्स कॉलेज जो है चार घंटा चलता है साइंस कॉलेज चार घंटा चलता है बाकी पूरा कोचिंग सेंटर वाला चलाते हैं hmm. तो बच्चों वो चार घंटे में क्या पढ़ाई करेगा बाहर से आता है इधर पढ़ता है 24 फोर में चार घंटा इसमें निकल गया mm -hmm. बाकी पूरा दिन वेस्ट तो हमने पहला वो उलिया बदला मैं बोला भाई तनखा तो दे रहा हूँ ना मैं टीचरों को भर भर के mm -hmm. दे रहा हूँ तो आप आठ घंटा काम करो बच्चों का ध्यान दो कोचिंग सेंटर में कॉलेज को कोचिंग सेंटर की, की तरफ चला सही बात है तो अभी इस साल हमारा यूनिवर्सिटी का जो है एम का है टॉप टेन रैंकर्स में से छः हमारा कॉलेज का है इधर है इधर ही अपना थतेवाड़ी में ही है तो और हमारा कॉलेज को हम कभी छुट्टी देता नहीं बालाजी सोसाइटी में हॉलिडे नहीं है <laughs> ना संडे ना मंडे आज होली है 12 बजे तक खेलेंगे और उसके बाद जो है अपना पढ़ाई शुरू कर देंगे तो उनका दिमाग साइकोलॉजिकल वारफेयर है और हमारा ये गारंटी है कि हर बच्चा कुछ बनना चाहता है और कोई कमी है वो जो है हम लोग के पीछे प्रोफेसरों को मैंने वो आज का आनंदगा तो मेरा इंटरव्यू आप देखेंगे हर स्टूडेंट सही रहता है अगर वो स्टूडेंट कोई फेल हो जाता है उसका जिम्मेवार टीचर्स टीचर्स <laughs> तो बच्चे देखिए ये लोग जो है छुट्टी नहीं बोलने से है वो कुछ नहीं बोलते अच्छा है हम बोलते भाई तो उस भी पढ़ो खर्चा होता है ना टीचर पढ़ाना है उस दिन भी पढ़ाना तो खर्चा होता है वो करने के लिए हम तैयार हैं सही बात है तुम सिर्फ इधर आया है अपना पूरा माँ बाप तुम्हारा सपना देख रहे हैं तो वो सपना पूरा करो और ये तार साउ उनका अंदर गुस्सा देते हैं और वो बच्चे अच्छे होते हैं हर बच्चा अच्छा है वो कहीं भी क्यों हो कोई कम्यूनिटी का हो कोई कास्ट का हो सभी अच्छा है क्योंकि कौन सा बच्चा है कि वो मैं हारूं <laughs> हारने के लिए तैयार हार और बड़ी जीतना चाहता है सभी सिर्फ उनको सिखाने वाला गुरुजी चाहिए सही बात तो ये टीचर्स लोग अगर चाहता है पूरा हिंदुस्तान को बदल सकता है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आपने इसको शुरू किया और इसके साथ में आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि बालाजी की कृपा बन गई और ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ते गया जिससे आपको ये बनाने में बहुत आसानी हुआ और आपने बहुत अच्छी ये भी बात बताई कि किसी बड़े एम को लेकर हम लोग काम करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है और जैसे आपने कहा बालाजी में कोई छुट्टी नहीं लेता <laughs> तो ये 24 फोर आवर्स जो है पूरा ही 365 दिन आप रन करते हैं और आप खुद भी इसके लिए पूरी तरह से जैसे एक रीड की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं आप हॉस्टल में रहते हैं बच्चों के साथ ही रहते हैं और पूरा निरीक्षण करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही सुचारू रूप से काम हो रहा है एंड थैंक यू सो मच कि आप जैसे लोग मिलकर ही ये सारी चीज़ें करें प्यार प्यार प्यार मोहब्बत ये कोई अथॉरिटी नहीं है स्टूडेंट जो है वो हमारे लिए कस्टमर है <laughs> वो नहीं आएगा पैसा नहीं देगा कॉलेज कैसे चलेगा <laughs> सही बात है तो उनका सेटिस्फेक्शन के लिए क्या, क्या क्या करना है वो जरूरी है वो जरूरी है वो हम करते हैं हाँ कुछ प्राइवेट कॉलेज आजकल जो से हर आदमी का अपना अपना तरफ कष्ट है नष्ट है <laughs> और हमारा तरफ से आज तक भगवान ने हमको रक्षा करके कर कर रखा है देखिए अगर थ्री सिक्सटी फाइव क्लास चलाना उतना पैसा भी खर्च करना पड़ता है सही बात है और स्टूडेंट को भी उतना मोटिवेट कर रखना पड़ता है अच्छे अच्छे प्रोफेसर लाना पड़ता है अच्छा <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ वन नाट पर बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी से बातें हो रही है उन्होंने अपने दिल की बातें अपने जिस तरह से उन्होंने काम किया है आज भी बीमार रहते हुए भी वो हॉस्टल में ही रहते हैं और बच्चों का इस पूरे हॉस्टल को संभालते हैं बच्चों की देख करते हैं टीचर स्टाफ को भी अच्छी तरह से वो गाइडलाइन करते रहते हैं कि जो लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा मेन मोटो है कि वो आएंगे पढ़ेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो आगे और भी बच्चे आते रहेंगे तो आइए तो बाला सुब्रमण्यम सर को कौन सा एक गीत जो बहुत मोटिवेट करता है उसके बारे में बताइए सबसे पहला तो है जो आजकल बात, बहुत हो रहा है इसको पर पर पॉलिटिकल है उसने जब उसको म्यूजिक बना करके डाला, आ, पूरा दुनिया वो सुनना चाहता था सही बात <laughs> और राष्ट्रीय गीत एक लाइन गुनगुनाएंगे सर मातरम जी मैं इसमें बीच में बात करता हूँ आज का जो दिन है वो है ध्रिवंदन ध्रिवंदन और आज जो बच्चे लोग हमारे कॉलेज में त्यौहार मना रहे हैं वो रंग खेल रहे हैं तो वंदे मातरम का जो गाने का जो मकसद था जी जी उसका मकसद ऐसा था कि जो हमारे जो फौजी थे वो जब देश के लिए हमारी प्रोटेक्शन देखते हैं वो जब आते और हमारे माता यानी भारत माता के धूल पर जी जी जो जी। वो आ, सो, जाते, सो है, जाते हैं और वो रोटेट होते हैं सो उनके जो पे जो, जो, जो मिट्टी लगती, लगती है उसका मिट्टी का नाता यानी ये ये माता मेरी है ये जो लैंड है इज माय माय कंट्री सो इट इज अ भारत माता एंड लकीली टुडे वी आर इन धूलि एंड वी आर इंटरव्यूइंग अ वेरी गुड वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एजुकेशन ही इज़ नॉट ओनली फादर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन भी ही इज अ फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया क्या सर <laughs> हमारे जो हम पुणे में रहते हमारे शिवाजी महाराज जो थे उनका जो बर्थ हुआ था वो शिवनेरी फोर्ट यानी जुन्नर के पास में।, पास में हुआ था तो शिवाजी महाराज जो ऐसे हमारे जो वॉरियर थे वो तो सिर्फ वॉरियर नहीं थे वो साइंटिस्ट थे वो स्ट्रैटेजिस्ट थे और उनके बारे में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो आज मैनेजमेंट का एजुकेशन होता है तो वो शिवाजी जी वॉरियर ऐसा करके सब्जेक्ट पढ़ाते बच्चों को कि कैसा आपका नज़रिया होना, होना चाहिए आपका स्ट्रेटजिक मार्केटिंग कैसा होना चाहिए स्ट्रैटेजिक बिजनेस कैसा होना चाहिए अभी तो ये आज सर्जिकल स्ट्राइक का जो चल रहा है हमारे जी। देश जी। में हमारे भारत माता के सेफ्टी के लिए तो ये हमारे जो गवर्नमेंट ने जो आज जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ओनली बिकॉज ऑफ इंस्पीरेशन फ्रॉम सच मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे मौका दिया हमारे बाला हम उनको बाला सर कहते हैं बाला सर सब बच्चे भी प्यार से उनको बाला, बाला सर, सर बोलते हैं। उनका नाम कर्नल ए बाला सुब्रमण्यम है लेकिन प्यार का जो नाम आज मैनेजमेंट एजुकेशन या भारत के एजुकेशन सिस्टम में हुआ है वो बाला नाम से हुआ है क्या बात तो मेरा हमारा सैल्यूट है कि हम ऐसे बड़े शख्सियत के साथ, साथ मिलकर काम कर रहे हैं हम मिलकर काम करें बच्चों का भविष्य बना रहे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर राजन सर बहुत ही अच्छा लगा और आपने बाला सर के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त किया और उनकी विशेष बातें हम तक पहुंचाई आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे बाला को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फौजी है फौजी से और देश के प्रति जीना और मरना है उनका तो जो वंदे मातरम का जो भाव है उनके अंदर हमेशा मैं ले चलता हूँ आपको एक गीत की तरफ जिसे सर ने याद किया वंदे मातरम ए हर रहमान साहब का अभी आपके लिए आप सुनाए रेडियो नॉट से बाटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर बाला सर जी से और बहुत ही अच्छा लगता है कर्नल बाला सर जी से बातें हो रही हैं और जैसे राजन सर ने उनके बारे में बताया और अभी मैं चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं किसी एम्पायर को खड़ा करना या फ़ौज में भर्ती होना अपने परिवार को छोड़ अकेले जीना और देश के लिए मर मिटना ये भी भाव लाने में बहुत टाइम लगता है तो इसमें कही न कहीं ना कहीं एज ए फौजी रहे और अभी एजुकेशन इस देश सेवा भी कर रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से तो इसमें बहुत सारी मुश्किलें आपको आई होगी लेकिन कुछ एक मुश्किलें जो आपको ऐसा लगा कि ये आ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था तो वो कौन सा घड़ी था कौन से समय था और कौन सा सिचुएशन था थोड़ा मुझे लंबा बोलना पड़ेगा हाँ ये जो फ़ौज में देखिए नया शादी बीबी को लेकर पठानकोट जा रहा हूँ अच्छा है <laughs> जिधर स्टेशन पर उतर रहा हूँ मुझे हुकुम मिल रहा है लड़ाई शुरू होने वाला है अभी तुम निकल जाओ आर एस पुरा रणधीर सिंह अच्छा अच्छा मेरा बीबी को कोई भाषा माल नहीं है कुछ नहीं माला है <laughs> उसको उधर ही छोड़ा उधर ले जाकर कर के जो जो हमारा दूसरा फौजी भाई लोग संभालो लड़ाई चले गया मगर देखिए ये ये हमने एक दुनिया में चाहिए डिसिप्लिन या yeah. फौजी लोगों ने मुझे भेज दिया मगर पीछे से घर वालों के लिए चावल डाल सब बंदूस कर दिया उन्होंने <laughs> और दूसरा देखिए यू विल नॉट बिलीव भरोसा कोई करेगा नहीं हमने नया पैसा डाल करके सोसाइटी स्टार्ट नहीं किया आप अब ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं <laughs> ये, ये वगैरह लॉड वेंकटेश्वरा दे रहा है आज तक मुझे पैसा का कोई दिक्कत आया नहीं और इधर करने में आपको मालूम है गवर्नमेंट के साथ आ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहता है कष्ट तो बहुत है कष्ट का मतलब सी मैं मे, मेरा स्टूडेंट को दो स्लोगन देता हूँ एक है प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज सही बात है <laughs> जब प्रॉब्लम आता है सेलेब्रेट करो क्योंकि भगवान आपका नज़दीक कड़ा है वो आपको कुछ बड़ा करना चाहता है इसलिए आपको टेस्टिंग कर रहा है हुँ, हुँ, हुँ. तो ये पूरा स्टूडेंट को मालूम है मेरा स्टूडेंट भी पहला आते ये ही ये स्लोड देता हूँ कोई भी समस्या आता है सेलेब्रेटेड <laughs> तो जो आप पूछ रहा है कटिंग कटिंग <laughs> मुझे जो भी प्रॉब्लम होता है दूसरा ये थोड़ा दुनिया के लिए समझना मुश्किल है जी, जी, जी. बी सेल्फिश मैं बता रहा हूँ ये देश सेवा ई सेवा करना तो फौज में चल जाओ इधर मेरे पास छः सात लाख रुपये पैसा देने के बाद देश सेवा का बात मत करो इधर इतना पैसे दे रहा है तुम अपना माँ का सोचो अपना बाप का सोचो अपना आगे के जिंदगी का सोचो तुमको अपना टांग में कड़ा होना है।, बात है तो हम ये पूरा क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट को <laughs> और पोलिटिकलिटीज़ में हम कहीं हाथ नहीं लगाते हैं और मेरा दुनिया के साथ इतना कोई एंगेजमेंट नहीं है <laughs> <laughs> इंडस्ट्री के साथ पूरा हिंदुस्तान में घूमता हूँ बच्चों को आकर ले लो बोलने से दिक्कत बहुत सारा आते रहता है मगर मैं तो सोच रहा हूँ ये भगवान परीक्षा कर रहा है ले रहा है और जब ऐसा आप सोच लिया आप गलत नहीं करने का जान पूछ कर पूछते हुए पूछकर कर गलती मत करो फिर आप जितना भी सही जाएंगे आपको गलत पकड़ने वाला मिलेगा ही मिलेगा तो उनको अपने भगवान जवाब दे देगा नहीं नहीं कष्ट बहुत है मगर आपको सोचने वाली पॉइंट यही है कि ये बालाजी सोसाइटी के लिए खड़ा करने के लिए दोस्त लोग बोल था तुम था शुरू कर दो सिम्बी जब मैं छोड़ा तो वहीं बालाजी टेंपल में गया मैं बोला सब लोग शुरू करो शुरू करो बोलता है मेरे पास तो बस ये पैंट शर्टा और कुछ नहीं है <laughs> मैं कैसे शुरू करूँगा <laughs> तो पाँच चिट उनके सामने डाला वंगड़ा अच्छा। द्रपति के सामने पाँच चिट डाला चार चिट में लिखा था नौ एक चिट में लिखा यस और जब उसके सामने डाला डाल करके निकाला उधर जा करके ये oh. <laughs> तो, तो मैं बोला अभी देखिए मेरा बदन में कितना ताकत आ गया उस टाइम पर एनर्जी परिश्रा ने बोल दिया शुरू कर दो तो फिर मैंने उन्हीं से पूछा भाई देखो तू तो स्टार्ट करो बोल दिया मेरे पास पैसा क्या करेगा hmm. उसने मुझे इशारा दिया वो मैं मदद करूँगा तू जा पैसा आते गया बिल्डिंग बनाते गया अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को लेते गया नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो डॉक्टर बाला सर को सुनकर कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था जब सभी लोगों ने कहा कि कुछ करो करके और वहाँ पर उनके पास ऐसा कुछ असर्ट नहीं था कि उससे वो आगे बढ़ सके और फिर वो पूरी तरह से सरेंडर होकर जब बालाजी मंदिर में गए और वहाँ से उनको जो इंस्परेशन मिला जो प्रेरणा मिला वहीं से ये सारी चीज़ें उनके अंदर जैसे एक एनर्जी रिचार्ज होकर वो आ गए और फिर सारी चीज़ें जो है ऑटो के मोड पे चलता गया और वो आगे बढ़ते गए और बहुत ही अच्छा सक्सेस उन्होंने हासिल किया और जो कुछ चीज़ें उन्होंने किया है वो एक विश्वास के बल पे किया है और लोगों का प्यार और उनको सपोर्ट मिलता गया उससे वो आगे बढ़े तो चलिए जाते जाते मैं सर से आखिरी बार यही कहना चाहूँगा कि एक सिंपल जो मोटिवेशन है हर समय जब भी आपको मुश्किलें आती हैं तो आप उसको एज एग्ज़ाम करके ले लेते हैं ऐसे तो ही एक छोटा सा उदाहरण जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता हो किसी को याद करने से या किसी बात को सुनकर वो कौन सी है सी देखिए मेरा वाक्य है कि मैं सिंबेसिस का जो चांसलर है डॉक्टर एस पी मुजुमदारा उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला लेक्चर वोकर के मैं जॉइन हुआ मगर मैं क्या क्या गया उधर जो भी काम था किसी को बोलने के लिए मैं इंतजार नहीं कर रहा था हॉस्टल में रहने के लिए बोला मैं अपने ऊपर को बना लिया अच्छा, अच्छा। रात को उधर रहना पड़ा इसलिए अपने आप सिक्योरिटी ऑफिसर बन गया खुद <laughs> मुझे किसी ने बोला नहीं ना उसके लिए पैसा मांगा <laughs> तो मैं उनका कभी भी और उनका स्टेल देखा <laughs> वो क्या करते हैं आपके पास गुण है वो पहचाने के लिए समय लेता है अगर एक बार आपको समझ लिया है कि आदमी के पास कुछ दम है फिर आपको पूरा आसादी दे देगा ऐसा लीडरशिप आजकल मिलता नहीं है आई ट्राई टू फॉलो हिम और पुणे में सिम्बसिस का देखिए पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ है वो वो उनकी वजह से डॉक्टर मुजिमदार का वजह से जो मेजर जब भी कोई कष्ट आ जाता है मेरा भाई की तरह वो मेरे पास आ जाता है अरे न, या मैं उनकी कोई समस्या आ जाता है मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ तो अच्छे लोग के साथ दोस्ती रखो बोले <laughs> क्या मतलब है जो दिल से अच्छा है जो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है तो ये अभी हमारा पुना में मेरा मेरा भाई वही है मेरा कोई कहना मैं मद्रास से आया हूँ <laughs> और मैं एक दूसरा इंस्टीट्यूट उनको बराबर खड़ा किया।, किया है उनका दिल में उसके लिए कोई बुरा नहीं है वो खुद इधर आते हैं मुझे बुलाते हैं तो बुलाओ मुझे मैं बोलता हूँ सर आप इतना बड़ा चांस ले रहे हैं। पहले की तरह तुम्हें तो नहीं बुला सकते आपको वो <laughs> बोलता है ऐसा नहीं है भाला तुम मेरा भाई है कभी भी बुलाओ सो so, मैं उन्हीं पास जाता हूँ और हमारा जो है हमने गणेश टेम्पल बनाया हुआ है उधर जा के एक घंटा बैठ जाता हूँ और सबसे बड़ा एक मेरा सक्सेस का राज ये है मैं जितना भी मेरा डायरेक्टर्स हैं जितना भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ मिलकर के बात करता हूँ कोई भी काम कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ बोलता हूँ ऐसा करने जा सोच रहा हूँ आप लोगों का क्या विचार है तो मैं इनको सबको सुनता हूँ फिर देखो तो उम्र में तो मैं बड़ा हूँ ऐसा भी चेयरमैन है तो मेरा बात तो वो लोग मान लेगा मगर मैं ऐसा बात क्यों बोलूँ जो नहीं जो बाकी डायरेक्टर के लिए मंजूर नहीं है अभी या मैं उनको समझाना पड़ेगा उनको ऐसा है हमारा एक टीम है इस देश का यू नो इस देश टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है हुँ, हुँ। अभी इलेक्शन में देखो कोई किसी को कितना गाली दे रहे <laughs> है? और हाय मुझे पता नहीं अब कोई चैनल कोई पोलिटिकल चैनल है नहीं है मुझे इस देश का प्रधानमंत्री चोर है बोले के टाइम मेरा दिल में इतना गुस्सा आया अरे mm -hmm. भाई तुम लोग पॉलिटिक्स के लिए एक देश का प्रधानमंत्री को चोर बोलेगा mm -hmm. ये चैनल वाला पाकिस्तान वाला सुनता है अमेरिका वाला सुनता है दूसरा वाला सुनता है अभी पॉलिटिक्स में ठीक है आज तुम कल दूसरा मगर हम गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट हर आदमी का एक पर्सनालिटी है वो पर्सनैलिटी वो है कि जब तक आपका सात दस लोग घूमता है तो समझो यू आर ए गुड मैन घूमने वाला पोलिटिशन के पीछे भी घूम रहा है वो वो दूसरा चक्कर है भाई <laughs> मेरा स्टूडेंट पूछ रहा है मुझे सर पॉजिटिव होना चाहिए करके बोलता है नेगेटिव भी है तो मैं पॉजिटिव आदमी करके कैसा समझूं सर सवाल <laughs> मैं उनको बोलता हूँ बच्चे जब तुम हॉस्टल में जाएगा तुम्हारा साथ अगर दस बच्चे आ गया पाँच बच्चे आ गया अगर तुमसे सुनता है कैसा है आज कैसा क्लास चला ये चला वो चला सो दैट मीन्स यू अरे पॉजिटिव पर्सन तुम हॉस्टल में आ गया तुम अपना कमरे में बैठी हुई है तुम्हारे से कोई बात नहीं कर रहा है वो और किसी के साथ बैठ कर बात कर रहा है दैट मीन्स यू आ नेगेटिव पर्सन तो कष्ट लाइफ सर, सर कष्ट नष्ट ये दोनों जो है देखिए आप सांभर खाते हैं तो थोड़ा तो मिर्ची के बिना लाइफ अच्छा लगता क्या? <laughs> <laughs> है क्या थोड़ा मिर्ची के बिना <laughs> सांबर सांभर नहीं बनता है सही बात। तो ये काश नट वगैरह कुछ नहीं है कुछ नहीं है। ये वगैरह आता है तो मैंने बोल दिया ना मेरा स्टूडेंट आपको पता नहीं आपको बस कितना टाइम है अभी मेरा स्टूडेंट लोग मुझे मिलने के लिए आता है कोई गलत कर देता है देखिए ये दरवाज़ा ऐसा ही खुला रहेगा कभी भी आएगा तो कोई गलती कर दिया बड़ा गलती कर दिया कोई लड़की को छेड़ दिया समझो तो मैं बुलाता हूँ डांडता हूँ ये डांड कैसा डांडा दादाजी डांटता है उसका दिमाग में नफरत नहीं आएगा मेरे लिए hmm. दादाजी हमको डांट रहा है और डांटने के बाद इधर रोएगा बोएगा सब कुछ करेगा बाहर जाकर के बोलेगा मेरा लाइफ बन गया बाला सर ने मुझे आज बहुत डांटा, डांडा बाला सर ने बहुत डांटा, अभी मेरा पूरा कष्ट दूर हो गया सी ये एक जो फेथ है ये जीतना बड़ा चैलेंज है टीचरों सही बात, है। है। है है, <laughs> है, है।, है, है, है, है, है, है, है बहुत देखिए 2000 स्टूडेंट सब 22 इयर्स का का 50% 50% गर्ल्स समस्या कोई कमी क्या? <laughs> कर, तो? जी और मैं आपको बीच में बोल देता दो कि जो सर <laughs> uh, के जो uh, गुरु थे यानी डॉक्टर शेजवलकर उनका भी 93rd बर्थडे बर्थ डे हमने एक बड़े होटल में इन्जॉय किया तो सर के जो गुरु थे या सर के जो अभी आपने सुना होगा कि मुजुमदार साहब के बारे में नहीं। नहीं। उनका कितना प्यार है वैसे एक हमारे पिछले महीने में एम एस सर करके सर थे नहीं, नहीं। उनके बारे में भी वो इतना जब पिल्ले सर काम बात करते हैं तो उनके बारे में इतना वो प्यार से बात करते क्योंकि उन्होंने उनको मौका दिया टीचिंग करने का सर फौजी थे सर वॉरियर है ये तो सब है सर का एजुकेशन दसवीं था फौज में जॉइन होने के समय लेकिन सर ने वो डिस्टेंस मोड पे बीए किया बाद में पुणे में आने के बाद डॉक्टर शेजवल करके आई इंस्टीट्यूट में एमडी डी किया क्योंकि एक ऐसा विज्ञापन था कि आप फौजी लोग रिटायर होने के बाद कुछ तो जॉब पर सोचेंगे तो ये कोर्स किया करो तो सर ने वो मौका लिया ही इज़ ऑलवेज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जी उसमें सर ने एम करने के बाद बाद में पुणे यूनिवर्सिटी का एम किया मास्टर्स इन पर्सन एंड ही वाज अ टॉपर इन दैट इन पुणे यूनिवर्सिटी आज सर मेरे को खुशी है कि सर के साथ मैं एक छोटा आदमी हो कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन सर ने जो इधर जो एम्पायर बनाया है एक और हमारे ये पिछले कैंपस में जो तो सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो सर ने जो आपको एग्जाम्पल दिया जी जी। वो हमारे रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं और इतना हमारा गुडविल वो कॉलेज का है कि हम बच्चों की जिंदगी बनाते हैं सर एंड वी आर प्राउड ऑफ बाला सर दैट ही इज़ गिविंग अस अ फ्रीडम ही इज गिविंग मोटिवेशन टू एवरी ह्यूमन बींग वो इज इन दिस कैंपस तो सर से मैं शुक्र गुजार और आखिर मैं एक, <laughs> एक ही बोलना चाहूँगा दुनिया में सबसे बड़ा समय है जो बीत गया समय दोबारा आएगा नहीं तो समय को गोल्ड समझो डायमंड समझो सही यूज़ करो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा ओके सर थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बातें हुई और आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी मोटिवेशन की बातें मिल गई होगी और कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जैसे डॉक्टर बाला सर उसको लेते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ और आगे बढ़ते हैं तो चलिए आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ फिर से एक बार डॉक्टर बाला सर को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल ऐसे ही हेल्दी और रहे और हैप्पी स्टूडेंट के के साथ मिक्स होकर चलते तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ आप सुना हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन एफएम खुश रहो खुशियां बाटो आनंदी रहा आनंद लूटा